निश्चित ज्ञानो पाए मन मना भव अब अर्जुन को ज्ञान की बात कह दी क्षेत्र क्षेत्र जोर ज्ञानम य तद ज्ञानम मतम मम तो अर्जुन ने कहा भगवान ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधन बताइए बड़ा आश्चर्य यह है कि आपको अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए भी साधन चाहिए साधन इसलिए चाहिए क्योंकि चीज प्राप्त होने पर भी अज्ञान के कारण अप्राप्त के समान मालूम होती है एक बार एक जगह मैं महात्माओं को छांदोग्य उपनिषद पढ़ा रहा था मैं चश्मा लगाया हुआ ध्यान से देख रहा था इतने में गर्म दूध ले आए एक महात्मा तो उतारा हुआ चश्मा लगाया और पढ़ने लगा पढ़ते पढ़ते दूध का ध्यान आया तो दूध उठाकर पी लिया पीने के बाद चश्मा उतारने की स्थिति उभर आई दूसरी बार चश्मा उतारा नहीं पर स्मृति हो गई पहले की चश्मा उतारा था अब मैं चश्मा ढूंढने लगा बहुत देर तक ढूँढता रहा पर चश्मा कहाँ था वह तो हमारी आंख पर ही था प्राप्त थी था इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं पर जब तक वहाँ ध्यान नहीं गया तब तक ढूंढता रहा कहने का तात्पर्य यह है कि प्राप्त वस्तु भी अज्ञान के कारण अप्राप्त के समान मालूम पड़ती है इसी प्रकार प्राप्त स्वरूप भी अप्राप्त के समान मालूम होता है कल मैंने कहा था घर में स्वर्ण गड़ा है पर जब तक उसका लाभ नहीं प्राप्त करते तब तक कोई लाभ नहीं इतना ही सोच सकते हैं कि घर में स्वर्ण है अर्जुन ने कहा कि भगवान बात तो समझ में आ जाती है पर जीवन में पस्ती क्यों नहीं कोई साधन बताइए भगवान ने लंबा साधन बता दिया जिसको सुन करके आप घबरा जाएंगे अमानित्व अधम्बित्व अहिंसा छांतिरार्जवम आचार्य उपासनम सोचम, स्थर्य आत्मा विनिग्रह तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम गीता बीस इक्कीस साधन बता दिया कहा एक ज्ञानमिति। जो हमने ज्ञान बताया उसका साधन है पहला बता दिया अमानित्वम अब कितनी समस्या है कहाँ की मान छोड़ दो भगवान ने पहला साधन बता दिया अमानित्वम ऐसा साधन क्यों बता दिया बड़ा सामान्य है परमात्मा सामान्य है इसलिए अपने यहाँ पर परमात्मा कण कण में व्यापक है और मान हमेशा विशिष्ट को लेकर के होता है अब यदि आपको सामान्य बनना है तो विशिष्टता छोड़नी पड़ेगी विशिष्ट ही रहना है तो आप भले ही रहें पर आपकी प्रतिष्ठा सामान्य में कैसे होगी घटाकाश को आपने महाकाश के रूप का अनुभव करना हो तो घट उपाधि छोड़नी पड़ेगी इसलिए भगवान ने फिर कह दिया अदम्भित्व दिखावा नहीं करना आप कहेंगे जगत में सारा व्यवहार तो दिखावा ही है पर कहते हैं दिखावा नहीं करना धर्मध्वजित तो नहीं आने देना इसका वर्णन करेंगे तब तो पूरा ही नहीं होगा इसलिए जब लंबी लिस्ट देखा अर्जुन ने तो कहा भगवन यह तो कठिन बात हो गई एक ही साधन को अपनाना कठिन है आपने तो 20 21 साधन बता दिया कहाँ तक होगा कहा तो फिर हार मान लो अरे भाई कोई काम नहीं कर सकते हो तो हार मान लो पर यह जीव हार मानने को भी तैयार नहीं भगवान के सामने हार मान ले बालक बन जाए बालक बन जाए तो भी काम बन जाए कुछ करना ही चाहता है भगवान का होने के लिए भी कुछ करना चाहता है बिना कुछ किए उसको लगता ही नहीं कि मैं भगवान का हूँ एक बड़ी भारी विलक्षणता है अहमता परिवर्तन हो जाए तो संकल्प परिवर्तन हो जाएगा संकल्प परिवर्तन हो जाए तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा पर अहमता परिवर्तन करना तो इसको आता ही नहीं कहाँ से चलता है पहले माला लेकर बैठेगा तब समझेगा हम कुछ भजन कर रहे हैं जब ऐसा संकल्प बनेगा तब धीरे धीरे समझेगा हम भगवान के भक्त हैं अहमता में बाद में पहुँचेगा स्थल को पकड़ सकता है सूक्ष्म कृप पकड़ नहीं सकता है फिर आप देखते हैं बड़े बड़े डाकू हैं उनकी अहमता का परिवर्तन हो गया तो एक मिनट में जीवन बदल गया है किसी निमित्त से अहमता में परिवर्तन हो जाए तो जीवन बदल जाता है पर साधन करना पड़ता है तो नीचे से करना पड़ता है भगवान ने अर्जुन को दूसरा ज्ञान का साधन बताया मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्करु चीता ये चार काम तुम्हारे लिए बताता हूँ और मैं शब्द खाता हूँ कि मेरे स्वरूप को तुम प्राप्त कर लोगे अब अर्जुन को फिर घबराहट हुई कहा कि आपने कहा मन भव पहले भी भगवान कह चुके थे द्वादश अध्याय में मैं व मन आध्यस्व अर्जुन ने पूछा था कि क्या जगत में व्यवहार करते करते आप में हमेशा निवास हो सकता है कहा मनुष्य उसका शरीर जहाँ रहता है वहाँ नहीं रहता है मन जहाँ रहता है वहीं रहता है इसलिए मन उठाकर मुझ में रख दो यहाँ भी भगवान ने कहा मन मना भाव अर्जुन ने कहा यह तो बड़ा कठिन काम है कहा कठिन काम क्या है अरे जन्म से लेकर मन तुम्हारा एक जगह रहा क्या पहले खिलौने में रहा फिर पुस्तक में चला गया माता पिता में रहा फिर स्त्री में चला गया पुत्र में चला गया धन कमाने में चला गया सिनेमा देखने में रहा तब तक सत्संग में आकर बैठ गया एक एक छोड़ते जा रहे हो और दूसरा दूसरा प्रकटते जा रहे हो और मैं कहता हूँ मन मेरे में रख दो तो तुम आना कहानी क्यों करते हो हाँ तुम्हारा मन जन्म से एक ही जगह रहा होता तो तुम कर सकते थे पर ऐसी बात तो नहीं हुई अरे माता पिता में तुम्हारा मन कितना था वहाँ से उठ करके स्त्री पुत्र में कैसे चला गया इसलिए अर्जुन मन तुम मुझ में रख दो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा निवास मुझ में ही होगा अर्जुन ने कहा भगवान हमको तो पता ही नहीं कि मन कब माता पिता को छोड़ा और कब स्त्री में गया हमने थोड़े ही रखा कैसे गया क्यों गया तो भगवान ने वहाँ बताया था मई बुद्धिम निवेश बुद्धि जिसके महत्व को स्वीकार कर लेती है मन निश्चित रूप से वहाँ पर जाता है जिसका महत्व बुद्धि की पकड़ में आ जाता है कि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है मन निरंतर उसी चिंतन में लग जाता है जगत के महत्व को विषय के महत्व को हमारी बुद्धि पकड़े बैठी है इसलिए निरंतर हमारा मन पैसे के चिंतन में लगा है यहाँ तक कि पैसा सुख के लिए भोग के लिए है पर वह भी भूल जाता है क्योंकि वह पैसे के ही चिंतन में लगा हुआ है खाना पीना भी भूल जाता है पैसे के चिंतन में लगा रहता है कि खाने पीने का ध्यान नहीं रहता क्यों महत्व बैठ गया है बुद्धि में भगवान का महत्व जिस दिन हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा जिस दिन हम इस बात को सच्चाई से देख लेंगे कि जगत का सारा संबंध ता पर जल रहा है हम पकड़ नहीं सकते इस सच्चाई को हम देख लेंगे तो भगवान का संबंध हमको पक्का हो जाएगा और भगवान का संबंध पक्का हुआ कि मन भगवान में लग गया हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि देखिए एक डॉक्टर की सलाह से आप शक्कर छोड़ सकते हैं इतनी ताकत आपने है तो भगवान की सलाह से काम क्रोध लोभ नहीं छोड़ सकते छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छूटता ऐसा कुछ नहीं है एक व्यक्ति कहीं ऑफिस में काम करता है उसके ऊपर का अधिकारी आ जाता है उसको झूठे ही डांटता है पर वह सह लेता है क्यों सह लेता है हमारी नौकरी छूट जाएगी हमारा रिकॉर्ड बिगड़ जाएगा इसलिए सह लेता है तो आप यह बताइए कि क्रोध को सहन करने की शक्ति है कि नहीं एक सैनिक रहता है सीमा पर वह काम को सहन कर लेता है काम को सहन करने की शक्ति है आप में यदि पैसे के लोभ में काम क्रोध लोग सहते हो तो इनको यों सहन क्यों नहीं कर सकता करना चाहिए जब सहन करोगे तो इन पर अधिकार प्राप्त कर लोगे तो इसका मतलब यह है कि जितना लोभ हमको जगत की वस्तु का है उतना लोभ अभी परमार्थ का नहीं है जितना विश्वास हमें डॉक्टर के वचन पर है उतना विश्वास अभी भगवान के वचन पर नहीं है सच्चाई को हर जगह स्वीकार करना पड़ेगा परमार्थ सच्चाई का मार्ग है यहाँ लाने से कुछ काम चलने वाला नहीं है इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना ही चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए कि परमार्थ का महत्व हमारे चित्त में बैठ जाए यदि इस प्रकार का महत्व हमारे अंदर बन जाएगा तो मनमनाभव हो जाएगा तब हमारा मन भगवान को ही पकड़े रहेगा और तभी माँ मनुष्यमर युद्ध च भी होगा क्योंकि आपका मन भगवान को पकड़ा हुआ होगा द्वादश अध्याय में जो क्रम से साधन बताए थे उसी का संक्षेप यहाँ पर कर दिया अठारहवें अध्याय के उपसंहार में उसी का संक्षेप कर दिया तीन धारा मनुष्य के अंदर बह रही है कर्मधारा भावधारा और ज्ञान धारा उसका मुख चाहे जिधर हो त्रिवेणी तो हमारे जीवन में है ही भावधारा जिसको पकड़ लेती है कर्मधारा और ज्ञानधारा उसी ओर मुड़ जाती है यही तो भाव की महिमा है भाव ने जगत को पकड़ लिया तो आप कर्म से भी उसी को प्राप्त करना चाहेंगे और ज्ञान से भी उसी को प्राप्त करना चाहेंगे और भावधारा यदि भगवान से संबंधित हो जाए तो झाड़ू लगाने में भी हम भगवान को पाना चाहेंगे इसलिए मत मदभक्त पर और भी स्थूल साधन बताया कि कम से कम मद्यादी बनो तुम कर्म करते हो तुम्हारा कर्म का अभ्यास है कर्म करते हो इसका महत्व नहीं है क्यों करते हो किसके लिए करते हो यदि तुम पैसे के लिए प्रयास कर सकते हो यदि तुम परिवार के लिए विभिन्न प्रकार का कर्म कर सकते हो यदि स्वर्ग के लिए तुम यज्ञ कर सकते हो यदि ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए तुम उपासना कर सकते हो तो मेरे लिए नहीं कर सकते मुझे प्राप्त करना है तो मेरे लिए भी कर सकते हो तुम कर्म मेरा महत्व तुम चित्त में बैठा लोगे तो मेरे लिए तुम कर्म करने लगोगे मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम्हारा भाव मेरे में समर्पित होगा तभी कर पाओगे और फिर तुम मनमना हो जाओगे